मिलाणच्रोत्र मथो सर्वानि सर्वं शर्व रोपनिषद ोग्य परिषद प्रथम अध्याय अष्टम खंड के पंचम मंत्र तो कुछ विचार हुआ था जिसमें इस अष्टम खंड में कहा गया कि तीन ऋषि थे एक शालावत्ते ऋषि है एक दाग है और एक प्रवाह है तीन ऋषि हैं तो तीनों किसी काल में या किसी देश विशेष में ये तीनों प्रसिद्ध थे ओंकार के विषय में जानकारी थी उनकी उद्गीत के बारे में जानकारी उदगीत माने ओंकार जानकार थे तो तीनों मिलकर के विचार किया हम लोग बाद कथा करें जल्द कथा नहीं मानी गुरु शिष्य भाव से जो कथा चलती है बा कथा तो बाद कथा करें उसमें क्या फायदा होगा बाद कथा में विपरीत ज्ञान का नाश होगा और एक अपूर्व ज्ञान की उत्पत्ति होगी और एक संशय की निवृत्ति होगी ये तीन फायदा होता है कथा इसे बात कथा करे करके बाद कठाने विचार करने लगे तो पहले कौन गए तब प्रवाह जैवली ने कहा कि आप दोनों ब्राह्मण हैं मैं आप दोनों ब्राह्मणों के वार्तालाप को पहले सुनना चाहता हूं ऐसा बोला वो दोनों ठीक है तो वो दोनों में थे शिलक ने कहा साला ने कहा दालू से कहा आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ पूछू मतलब पूछू पर कहा इगी का आश्रय क्या है शाम का आश्रय क्या है शाम मान उदगित तो उदगत आश्रय क्या है कहा तो कहा स्वर स्वर का आश्रित है और ओम जो होता है उदगित स्वरात्मक है तो स्वर में आश्रित तो स्वर कहा आश्रित है प्राण है, क्योंकि प्राण के बिना स्वर की उच्चारण होने नहीं है प्राण कहाँ आश्रित है कहा अन्न में अन्न के बिना प्राण की गति नहीं है अन्न कहा आश्रित है जल में जल के बिना अन्न नहीं होता और जल कहां आश्रित स्वर्ग में जो तो ऊपर से गिरता है तो स्वर्ग कहाँ आश्रित है पूछा उसके उस अतिक्रमण नहीं करना चाहिए शक्का आश्रय हुई है दाल जो ने ऐसे बताया क्यों हम शाम को भी मैंने ओमकार को भी स्वर्ग रूप से संस्कृति करते हैं वहीं स्थापना करते हैं स्वर्ग में इसलिए उसको अतिक्रमण नहीं करना चाहिए ऐसे दाल जो कहा यहां तक हो गया आगे चाहते हैं मंत्र अग्र जातेताकिस्तुतिया मोदाते स्तंभ शीलता शालावत्य शेकतायन दाव उ अप्रति तम वैकिल दाव्य सा यस्तु तम चैकन दाभघ्यम हाँ प्रसिद्ध है शीलक शीलकशाला उवाच शीलकशाला ने कहा उस चैकतायन दाल्म को जो उत्तर दे रहे थे चैकिदायन दाल्य तो शीलक ने कहा तम मने कहीं राज में दालभ्यम उस दालभ्य को शिल ने कहा क्या कहा अप्रतिष्ठितम अप भई किलते शाम दालभ्यम हे दालभ्य तुम्हारा जो शाम है ते मैं तब तव तुम्हारा साम अप्रतिष्ठित प्रतिष्ठित प्रतिष्ट नहीं है शाम स्वर्ग में प्रतिष्ठित नहीं होता और कहीं प्रतिष्ठित होता है अप अप्रतिष्ठितम भाई किलते श्याम दाल तुम्हारा जो शाम है वो प्रतिष्ठित नहीं है ऐसे कहा और भी कहा यश तू मैं तो नहीं कहता कोई व्यक्ति ऐसा बोले यश तू ये तरह ही इस काल में जो अप्रतिष्ठित शाम को प्रतिष्ठित कहने वाला व्यक्ति को शाम प्रतिष्ठित नहीं स्वर्ग में स्वर्ग के प्रतिष्ठा बनाई तुमने यश तो तु, जो असहिष्णु होगा इस बात को सुन नहीं सकता जो जो अप्रतिष्ठिताओं को प्रतिष्ठित कहता है इस बात को जो सुनने सकता ऐसा व्यक्ति ये करीना इस कारण प्रिया बोले गुरदाते बिकटिशती तेरे सिर गिर जाएगा ऐसा बोल दे तो मुर्दाते बिकटे तुम्हारा सिर गिर जाता कोई असहिष्णु ऐसा, ऐसा बोलता तो तुम्हारा सिर गिर जाता किंतु तो मैं तो नहीं बोलता ऐसा सिरक ने कहा ये भाष्य में कहते हैं तम इतर शील चैकतायन दाल हुआ कहा तम माने दाल शीलक त्येए, दा ने चैकित चेकि संतान है चैकतायन दाल संतान दानवे होने से कहा उसको कहा दालवे कहा अप्रतिष्ठित मैंने अस्य प्रकार से स्थित नहीं है तुम्हारा शाम जहाँ तुमने शाम को प्रतिष्ठा करा है स्वर्ग में सम्यक प्रकार से प्रतिष्ठित नहीं है असंस्थित परोवरीय असमाप्त गति शाम इत्य कहा सिद्ध करना है पर पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सिद्ध करना है शाम को वो ठीक नहीं हुआ परोवरीय परोवर स्थित असमाप्त गति शाम समाप्त गति वाला नहीं है शाम तुम्हारा असमाप्त है यद्यपि कुछ स्पीढ़ी चलाई है तुमने किन्तु पूरा नहीं जा पाया ऐसा बई इसी आगमम समारह कहा बई शब्द है अप्रतिष्ठितम बई बई क्या है उपदेश परंपरा के सूचित कराता है आगमम माने उपदेश परंपरा उपदेश परंपरा को सूचित करता है बई शब्द माने उपदेश परंपरा में ऐसे अप्रतिष्ठित रूप से काम को नहीं कहा जैसे आपने बताया अप्रतिष्ठित आप काम को प्रतिष्ठित नहीं कहा उपदेश परंपरा ऐसी नहीं जाएगी किला ही थी जब किल भी उसी के स्मरण करता है बाई और किला दो अभ्यय है ये दोनों उपदेश परंपरा के स्मरण करवाते हैं दालभ्यते दाल तब तो असाम तुम्हारा शाम अप्रतिष्ठित है ऐसा शिलकशाला व्यक्त ने कहा यस्तु तू यस्तु यश तू ये कहा उसका अर्थ है माने जो असहिष्णु व्यक्ति होगा मैं तो शाम कर जाता हूं किन्तु दूसरा कोई सहन न करने वाला असहिष्णु होगा यश तो असहिष्णु शाम वेद कोई साम का वेत्ता साम का प्रतिष्ठा कहां है वो जानने वाला व्यक्ति तु। तो तुम्हारी इस बात को सुनते साम नहीं करेगा यश तो असहिष्णु जो असहिष्णु शाम शाम का श्यामेद का अज्ञाता जो होगा माने ओमकार के विषय में जानकार रखने वाला जो व्यक्ति ये तरही मानी यशविन काल है इस काल में यह तस्वीन काल है इस काल में ब्रिया जो अप्रतिष्ठाओं को प्रतिष्ठित कह रहे हो तुम ऐसी व्यक्ति बोले कश्चित विपरीत विज्ञानम जिसको विपरीत विज्ञान है तुम्हारो तु, तुम्हें अभी क्योंकि अप्रतिष्ठित को प्रतिष्ठित बोल रहे हो साम स्वर्ग में प्रतिष्ठित नहीं होता कि तुम तो वहां प्रतिष्ठित कराई तुमने विपरीत विज्ञानम विपरीत विज्ञानम यश विपरीत विज्ञान जिसका है उसको विपरीत विज्ञान समाज विपरीत विज्ञान वाले का अप्रतिष्ठित साम प्रतिष्ठितम इतम बापराधीनम कहा अप्रतिष्ठान को प्रतिष्ठित करने वाली जो बाध कथा में ऐसा बोला जा रहा है ऐसा अपराध है बाद में अपराध है गलत को सही बोलने वाला अप्रतिष्ठित को प्रतिष्ठित करने वाला बाल अपराधीनम कथा में जो अपराध करने वाले तुम तो हो तुम्हारे लिए मूर्धा शिव स्टे विपतिष्ठती तुम्हारा सिर गिर जाएगा कोई ऐसा बोले असहिष्णु व्यक्ति मैंने विस्पष्टम प्रतिष्ठती विपतिशति का विशेष रूप से गिरे गिर जाएगा कहे एवं उक्त से इस प्रकार कहा गया जो तो तुम अपराधियों अप्रतिष्ठान को प्रतिष्ठित करने वाले अपराधी को तथिव तद विपदे उसी प्रकार तुम्हारा सिर गिर जाता है न संशय हो इसमें कोई संशय नहीं न तो हम भ्रमी भी मैं तो ऐसा नहीं बोलता हूं कोई असहिष्णु व्यक्ति बोले तो तुम्हारा शरीर गिर जाता आगे है आगे शंका है नु मूर्धपाता हम चेत अपराधम कृतवान यदि मूर्ध मूर्त सिर गिरने योग्य अपराध यदि किया है तो परेड़ा अनुक्त से आप पते नहीं मूर्द दूसरे से द्वारा तेरा सिर गिरे गिर जाएगा ऐसा न कहने पर भी सिर गिर जाना चाहिए अगर अपराध किया हो तो मूर्ध पाता पाता चेत अपराधम कृतवान यदि किया है दाल भे ने शीर गिरने योग्य अपराध किया है तो परेड़ा अनुक्त दूसरे व्यक्ति के न कहने पर भी तो तो कौन था सिर हाँ, गिर जाना चाहिए और नचेत अपराधी तो यदि अपराधी नहीं है उसने अपराध नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में तो उक्त्यादी नवे पता थी, पर थी, कहने पर भी नहीं गिरेगा तो ये सिर गिरने का मतलब क्या हुआ यार यदि मैंने अपराध किया है तो दूसरे के न कहने पर भी गिर जाना चाहिए और कि नहीं किया है तो दूसरे के कहने पर भी नहीं गिरेगा गिरे तो कोई बोल दे कि तुम्हारा सिर गिर जाए तो गिर जाए नहीं तो नहीं गिरे क्या बदल हुआ इस शंका नहीं।, नहीं इतनी अन्यथा अकृताभ्यागम कृतनाशक से नहीं तो क्या होगा अपराध किया सिर नहीं गिरा तो क्या होगा तो कृतनाश हो गया पाप का फल मिला ही नहीं उसको और अपराध नहीं किया और सिर गिर गया तो क्या होगा अकृत अभ्यागम नहीं किया था फल मिला तो दोनों दोष होता है कीर्तनाश और अकृता अभ्यागन दोनों दोष आएगा नहीं किया हुआ आ जाना किया हुआ नष्ट हो जाना दोष मिल जाए दो दो दो तो सिद्धांत नहीं इसमें कोई दोष नहीं है कहते देखो किया हुआ सुवासु कर्म का फल किसी निमित्त से होता है जब तक कोई निमित्त खड़ा नहीं होगा तब तक किया हुआ सुभाषुन का फल नहीं मिलता कोई निमित्त होगा तभी बनेगा या निमित्त बनना है कोई व्यक्ति बोल दे तो धीरे जब तक नहीं बोलेगा तो निमित्त नहीं मिलेगा ये कहना चाहते उत्तर देना चाहते कृत्य कर्मणा सुभा जो किया हुआ कर्म शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो शुभा जैसा भी कर्म हो उसका फल प्राप्त फल प्राप्ति में देश काल निमित्त अपेक्षित किसी देश विशेष में फल मिल रहा है किसी काल विशेष में मिल रहा है किसी निमित्त विशेष में तो यहां भी जो कोई व्यक्ति बोल दे तुम्हारा सिर गिर जाएगा तब गिरे निमित्त नहीं है यहां जब तक तो निमित्त नहीं मिलेगा तब तो तक तो नहीं गिरेगा अपराध होने पर ये कान चार है तो कृतस् सुष कर्म सुभाष किया हुआ कर्म जो सुभाष कर्म है उसका फल प्राप्त है फल प्राप्ति में देश काल निमित्त अपेक्षित्व देश काल निमित्त की अपेक्षा होती है तभी फल मिलता है तत्र एवं सदि जब यह स्थिति है किया हुआ कर्म का फल देश काल निमित्त से युक्त होकर के मिलता है इसलिए तय शिविर मृदापात निमित्त से अज्ञान से मुदापात के निमित्त अज्ञान है उसको मैंने कहा प्रतिष्ठित करवाना पता नहीं है अज्ञान को भी पर निमित्त अपेक्ष दूसरे के द्वारा उच्चारण के निमित्त मग्रह मृदा दे विपद स्थिति ऐसा बोलने की अपेक्षा रख रहा है निमित्त माग्रह तो निमित्त जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं गिरेगा ये कहा तब मुर्दापात निमित्त से अज्ञान से जो मुर्दापात निमित्त जो अज्ञान है अपराध है उसका भी परा अभिव्याहार निमित्त अपेक्ष दूसरे के द्वारा जो उच्चारण है मुर्दा के विपतिशति ऐसा उच्चारण का अपेक्षा रखता है जब तक उच्चारण नहीं होगा तब तक नहीं गिरेगा क्योंकि किया हुआ सुभाषु कर्म का फल तीन लेकर के करता है देश निमित्त या निमित्त नहीं मिला कोई व्यक्ति ने बोला नहीं इसलिए तुम्हारा शरीर नहीं गिरा नहीं तो गिर जाता गुर्गाते विपतिष्य ऐसा बोल दे तो गिर जाता ये कहा उपदेश पारंपर्य आगम भाषण कहा था बई और किला ये दो आगम को स्मरण कराते हैं कहा था बई शब्द और किला शब्द तो आगम माने क्या माने उपदेश पारंपर्य आगम उपदेश की जो परंपरा है उसको आगम कहा यद कृतकम तद अनित्यम यदि स्वर्ग से तुम्हारा साम अंत वाला है कहा ना? सावती शिलग ने दालमे को कहा क्यों कहा स्वर्ग अंत वाला है यद कीतकम तद अनितम जो किया जाता है अनित होता है जैसे खेती आदि हम करते हैं अनित्य होता है इसी प्रकार स्वर्ग भी करते हैं हम पुण्यकर्म के द्वारा उत्पादन करते हैं अनित्य होता है यद कृतकम तद अनित्यम ऐसी व्याप्ति है माने जहां जहां कृतकत्व रहेगा वहां अनित्यत्व होगा तो स्वर्ग में भी कृतकत्व है किया जाता है उसको बनाया जाता है पुण्य कर्मों के द्वारा तैयार किया जाता है इसलिए अनित्य यद कृतकम तद अनितम ये स्वर्ग से अंतत्व स्वर्ग अंत वाला है विनाशी है स्वर्ग स्वर्गो विनाशी कृतकत्व ऐसा होगा स्वर्गो अनित्य स्वर्गो अनित्यम कृतकत्व स्वर्ग अनित्य है कार्य हो इसलिए पुण्यकर्म के है अमान यदि हनुमान यद कृतक तदित्यमित स्वर्ग से अंतत्वा न पारायण परम आश्रय नहीं होता श्याम का परम आश्रय स्वर्ग नहीं हो सकता वो भी अन्य है शाम का आश्रय नि्य होना चाहिए परायत्व न संभव संभवती यदि आशय और बहिशब्द आगम परंपरा को मरण करवाते हैं कहा यथोक्त न्याय सोचाई थी शेष ये कहा किलातीचा यथोक्त न्याय सोचाई थी यहाँ किला इतिचा तो के आगे भाषण में इतना जोड़ देना होगा यथोक्त तो न्याये का न्याय क्या है यदि कृतगम तदनित में व्यक्ति को बताएगी इसको सूचित करता है जो बय और किला शब्द जो कार्य होगा का वह अनित्य होगा स्वर्ग भी कार्य है पुण्यकर्म का कार्य है वो नित्य होगा न्याय आगमाभ्याम अप्रतिष्ठितम ते शाम तुम्हारा साम दो हेतु से अप्रतिष्ठ रहे युक्ति से भी अप्रति युक्ति क्या है यदि तदा नित्यम स्वर्ग को तुम साम की प्रतिष्ठा बना रहे हो स्वर्गानित्य है और ये है न्याय और आगम है उपदेश परंपरा उपदेश परंपरा में और आगे बढ़े हुए हैं लोग स्वर्ग को अंतिम नहीं माना है शाम की प्रतिष्ठा तो न्याय मानी युक्ति युक्ति यदि यदिर्तकम तद नित्यम स्वर्गानित्य है और आगम होता है उपदेश परंपरा ये दोनों हेतुषे न्याय आगम अभ्याम न्याय और आगम ये दोनों अप्रतिष्ठतम साम तुम्हारा हेतुषे अतिषिते सां अतिषित प्रतिष्ठित उपसव्य इत्यादि कहा था दाव्य इत्यादि बोला था दाव्य ते तव साम तुम्हारा सां अप्रतिषितय सह आगे ठीक काम करते हैं स्वर्गम तो स्वर्ग प्रतिष्ठितम शाम ये ज्ञान है दोषम कर सी के दृष्टि में तो स्वर्ग में प्रतिष्ठा है अंतिम प्रतिष्ठा स्वर्ग बताई साम की तो स्वर्ग प्रतिष्ठितम साम, स्वर्ग में प्रतिष्ठित है शाम ऐसा कहने में ऐसे ज्ञान में दोष दिखाते हैं स्वर्ग में नहीं आगे प्रतिष्ठित तो होना है स्वर्ग में नहीं क्या है कहा क्या दोष है कोई असहिष्णु व्यक्ति इस समय बोल दे तुम्हारे लिए तुम्हारा सिर गिर जाएगा जरूर क्योंकि अप्रतिष्ठित शाम को प्रतिष्ठित कहने वाला दोष काला दोष होता है, है दोष बताया ये तो असहिष्णु जो सहन न करने वाला इस बात को सुन करके सामने जो स्वर्ग में प्रतिष्ठित असहन करने वाला व्यक्ति सामवेता ऐसा असहन करे सहन न करे तो ये ही काले तस, तस्वीन काले इस काल में कश्चित विपरीत विज्ञान अप्रतिष्ठान शाम जो किसी को विपरीत विज्ञान हो गया है अप्रतिष्ठित राम को प्रतिष्ठित बोल रहा है प्रतिष्ठा विधि एवं अपराध एवं बाद अपराध बाद कथा में अपराध होता है यार अप्रतिष्ठ को प्रतिष्ठित आना इसके लिए गुड़िया कोई बोले क्या बोले गोरधा अपने सिर हस्ते तुम्हारा सिर गिर जाएगा ऐसा बोले तो विस्पष्टम प्रतिशति ऐसा बोले विशेष रूप से गिर जाएगा तो जरूर वहां गिर जाता है एवं उत अपराधी ना तथा तथा ऐसे अपराधी का सिर वैसे प्रकार गिर जाता है न तो न संशाय है इसमें कोई संशय नहीं न तो अहम प्रतिनिधि सिलक बोलते हैं मैं तो ऐसा नहीं कहता तुम्हारा सिर गिर जा नहीं बोलता कोई असहिष्णु बोल देता तो गिर जाता ठीक है ठीक है असहिष्णु और बने मिथ्या वचनम असहमान जो झूठा झूठे पानी को सहन नहीं कर सकता जो व्यक्ति असहिष्णु तुम झूठ बोल रहे हो वो सहन नहीं कर सकता असहिष्णु वही है असहिष्णु और बने मिथ्या वचनम असहमान सन मिथ्या वाणी को सहन न करता हुआ कोई ऐसा बोले तुम्हारा सिर गिर जाएगा तो जरूर गिरेगा गिर जाता है एक तस्वीर काले मिथ्या वचन से अवस्था है एतन काले मैने जिस काल में मिथ्या वचन बोलता है उस काल में कोई बोल दे झूठ बोलता है जिस काल में तुम्हारा सिर गिर जाएगा तो जरूर गिर जाता है विपरीतम विज्ञानम ऐसे विपरीत विज्ञान विपरीत विज्ञान में क्या है बहुगोलिक समास है विपरीत विज्ञान जिसको है अप्रतिष्ठित को प्रतिष्ठित समझता है जो व्यक्ति सर तथोक्तर तम प्रति उस विपरीत विज्ञान वाले के प्रति बोल दे क्या बोले मुर्दाते विपतिष्य ऐसा बोल दे कोई तो जब विपरीत ज्यादा कहा तदेव विपरीत ज्ञानम अविनाय थी कोई विपरीत ज्ञान क्या है तो कहा अप्रतिष्ठतम, श्याम प्रतिष्ठितम इतम वाद अपराधीन कहा अप्रतिष्ठित अप श्याम को प्रतिष्ठित कहना है विपरीत विज्ञान <coughs> में कहते हैं साम अप्रतिष्ठम प्रतिष्ठितम विधि विपरीत ज्ञान प्रति कश्चित संबंध साम जो अप्रतिष्ठित है उसको प्रतिष्ठित कहना विपरीत ज्ञान वाले के प्रति कोई बोले क्या बोले गुरदाती विप्रतिष्ठित ऐसा बोले क्या था था। तो क्या जाते हैं ये अर्थर कहा पदीय वचन में दर्शति क्या बोलना उसने एवं एक हाना? एवं बाद अपराधी न मूर्धाते सिर विपदी ऐसे बाद कथा में अपराध करने वाले के प्रति कोई बोल दे तुम्हारा सिर गिर जाएगा तो जरूर गिर जाता है ए कहा स तथा कथा दो ममो दो किम से है वो बोले बोल जाते किसी को में मेरा क्या भी होगा ऐसा कहे तो उत्तर देते हैं इसका एवं मुक्त कहा एवं मुक्त अपराधी ना तथा बे ऐसा अपराधी का स्थिर वैसे गिर जाता है जैसे बोलते है वैसे हो जाएगा ठीक तो है साप वाक्य अनुसारेड़ा इत्या तो कहता है करता उस शाम के विषय में जो जानकार व्यक्ति है उसका साप वाक्य अनुसाराक्य दिया उसने साप वाक्य दिया बुरदाती विपत्ति शरीर इसके द्वारा वैसे गिर जाता तथा इत्यादि का आविष्कार तद इति सिरोती तद विपतेत में जो तत्पद है तत्कार सिर सर गिर जाता तद विपतेत में तत्पद गया था सिर सापनाया प्रवृत्त एम, प्रवृत्त अमित संघ आ रहे ये जो शालावत सा, है श्राप देने के लिए प्रवृत्त है ऐसा कोई शंका करे तो कहते हैं नई नहीं मैं नहीं करता हूं न तू अहम प्रवी मैं तो ऐसा तो श्राप नहीं दूंगा एक न तू तो अहम प्रबी भी प्राय का जो नहीं कहता ऐसा बोला मुदपात उपन्यास अनथक्यम असंकते है मूर्दपात जो उपन्यास किया अनर्थक है उसकी कोई यदि आप यदि अपराध किया है तो किसी के न कहानी पर ही गिर जाएगा अपराध नहीं किया तो कहने पर भी नहीं गिरेगा तो मूर्द पात क्यों कहा शंका है, है। नानू करके शंका मुर्दपातारेत अपराध कृतवान अपराधम कृतवान यदि मूर्द शिव गिर योग्य अपराध किया है तो क्या होगा किदान अतः परेण अनुपस्या दूसरे के द्वारा न कहने पर भी गुरदा फतेह गिरेगा न चेत अपराधी यदि अपराधी नहीं है तो कहने पर भी नहीं गिरेगा फिर यह सु में कहने का मतलब क्या होगा दूसरा कोई बोल दे तो तुम्हारा सिर गिरेगा तो ये शंका आ गई नहीं तो क्या होगा स्थिति में क्या होगा तो अन्न था यदि ऐसा न माने माने अपराध न करने पर भी गिरना और अपराध करने पर भी न गिरना हो तो क्या होगा अकृताध्यागम और कृतनाश दोष आ जाएगा अपराध किया फिर नहीं गिरा तो क्या होगा ये कृतनाश हो जाएगा किया हुआ पापानाश हो जाएगा अपने आप अच्छा। और अपराध नहीं किया फिर गिरा तो उस दिन क्या होगा अकृत्यागम पाप नहीं किया तो सिर गिरा ये दोनों दोष है इस कहा तो सिद्धांत कहेंगे नए सदसा बोलेंगे ठीक अपराध अभावे भी परोक्षा मूर्द पाते दोष महा हाँ। अपराध न होने पर भी दूसरे के कारण मुर्दा से मुर्दाते विपत्ति से भी बोल दिया किसी ने तो गिर जाए अपराध नहीं है इसी दिन में दोष बताते हैं क्या दोष होगा अकृता अभ्यागम दोष सिर गिरने वाला पाप नहीं किया था किसी ने बोल दिया तो गिर गया नहीं किया हुआ का फल पे अपराध किया नहीं तो फल भोगना पड़ा ये दोष है अच्छा आग कहते हैं अन्यथा सती अपराध है परोख की मजदूरिया अपराध किया दूसरे ने नहीं कहा स्थिति में मुर्दा पाता है जब तक अपराधी तो है दू, दूसरा जब तक नहीं कहता है तब तक सिर नहीं गिरता दूसरे नहीं कहा सिर नहीं गिरा तो क्या होगा उस स्थिति में दोष कहते हैं कीर्तनाश हस्त किया होगा नाश हो गया अपराध किया था फल नहीं मिला कृतक से हो गया दोनों दोष है एक आ, हाँ। आगे हाँ। दो दो, दो, दो सिद्धांत कहते हैं अपराध से मुर्दापात हेतु रही अपराध है मुर्दा गिरने सिर गिरने योग्य अपराध है होने पर भी सहकारी अपेक्षक कोई भी कार्य होता है अकेला कोई भी कारण काम नहीं करता, सकता सहकारी की अपेक्षा रखता है सहकारी की मिट्टी में घट बनता है तो खाली मिट्टी में घटना नहीं बनेगा सहकारी चाहे दंड तक्रादी के बिना मिट्टी में घटना नहीं बन सकता कोई भी कार्य होने के लिए कारण अपने सहकारी की अपेक्षा रखता है सिर गिरना है यहां अपराध हुआ है किंतु तो सहकारी देश काल निमित्त सहकारी होंगे वहां किसी देश विशेष में होगा किसी काल विशेष में कोई बोलेगा निमित्त बनेगा तभी होगा कोई भी कारण एकाएक कार्य पैदा नहीं कर सकता सहयोगी की अपेक्षा रखता सहकारी घट बने की शक्ति है खाली मिट्टी घट बना देगी उसमें सहयोगी चाहिए चंद्र चंद्र तब मिट्टी में घट बनेगा धागा में कपड़ा बनता है ठीक है कारण है कपड़े का धागा कारण है तंतु कारण है किंतु खाली धागा में कपड़ा ऐसा नहीं बनेगा सहकारी चाहिए तंतु बीमारी चाहिए पूरी बीमारी साधन चाहिए सहकारी की अपेक्षा से होता है कोई भी कारण अपने कार्य को उत्पन्न करने के लिए सहयोगी की अपेक्षा रखता है तो यहां भी अपराध किया है किंतु फल मिलना है सिर गिरना है तो सहकारी की अपेक्षा चाहिए देश काल निमित्त चाहिए यही सिद्धांत उत्तर दे रहे हैं टीका में कहते हैं अपराध से मूर्तपात हेतु तो री सहकारी अपेक्षकवाद अपराध है दाल बेकार मैंने अप्रतिष्ठान को प्रतिष्ठित बोल रहे हैं फिर भी सिर्फ नहीं गिर रहा क्यों नहीं गिर रहा है सहकारी की अपेक्षा रखता है अभिव्याहरणम या अभिव्याह बोलना किसी के द्वारा बोलना कोई बोल देगा ना गिरेगा जब तक नहीं बोलेगा नहीं गिरेगा सहकारी की अपेक्षा रख अभिव्याहरण के कहा न अनर्थकम इसलिए अनर्थक नहीं है एक उत्तर देता है नये कहा कृतस्य भाष्य कहा कृतस्य कर्म न शुभा शुभ चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो दोनों का फल प्राप्ति फल प्राप्ति में देश काल निमित्त तो अपेक्षित देश काल कालित्त की अपेक्षा रखता है किया हुआ कर्म अपने फल देने में देश की काल की की अपेक्षा रखता है यही कहते हैं कर्म सुभा जो दो प्रकार के कर्म थे सुबह याशु सुभा कर्म है दोनों आचरित जो अपने द्वारा आचरण किया हुआ कर्म आचरित कर्म जो आचरण किया हुआ कर्म सुधि कर्म है निमित्त अपेक्षा या फल हेतु की होती अपेक्षा करके फल हेतु होते हैं बिना अनिमित्त का फल के कारण नहीं बनते है प्रकृति अपराधी ने कुतो कुहना अपेक्षा फिर भी ये प्रकृति में तो यहाँ पर जो तो दाल की शीर गिरने की बात है दूसरे की कथन की अपेक्षा क्यों प्रकृति अपराधी है यहाँ दाल तो बोले उनके लिए कुतो ब्याहारना अपेक्षा दूसरे की कहने की अपेक्षा क्यों दूसरा कहे के गिरे नहीं तो नहीं गिर क्यों कहा तत्र ही कहा तत्र हम सती भाषण कहा मुदापात निमित्त से अज्ञान से जो है दाल्मे में सिर समान सिर के गिरने तक की पाप है जहां तक पाप है बड़ा पाप हो रहा है फिर भी पराम पर अव्यवहार अनिमित्त अपेक्ष दूसरे के द्वारा उच्चारण करना मुदातिपतिश्यति उच्चारण होना तो निमित्त की अपेक्षा है जब तक दूसरा नहीं बोलेगा तब तक नहीं गिरेगा ठीक होगा तत्र मन सुबाधु कर्मणि जो सुबह कर्म जो भी होगा उसमें एवं निमित्तापेक्षा फल प्रदेश तत्र इस प्रकार निमित्त की अपेक्षा के फल प्रदान करने वाले होने पाए कर्म जो होते हैं निमित्त की अपेक्षा करके होते हैं पर अभिव्याहरणम अर्थवत दूसरे का कथन करना अर्थवान हो जाएगा जो बोल देगा तो गिरेगा कोई बोला नहीं इसलिए नहीं गिरा सकते आगे मंत्र है। हंता आमेत भगवत वेदानीतिवाच अमुश लोक से का गति अयम लोकतीवाच अशोक से का गति अति नएदी प्रतिष्ठा लोकम साम अभी प्रतिष्ठा हंताहत भगवत वेदनेच अवश्य लोक गरी न प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा लोकम सापया प्रतिष्ठा संस्तावि अब डाल जो पूछते हैं शालावते से अंतवाने अनुमति हो यदि आपकी तो हम ये तथा भगवत विदा है प्रतिष्ठा के बारे में स्वर्ग की प्रतिष्ठा क्या है स्वर्ग तो हमने पहुंचाया है मान जल की प्रतिष्ठा क्या है स्वर्ग तो स्वर्ग की प्रतिष्ठा का तो हम आगे जा गए नहीं? उसी को बताया तो ये स्वर्ग की प्रतिष्ठा के बारे में हम पूछना चाहते आपसे अनुमति यदि आपको हो तो अंत अनुमति यदि हो आपका तो अहम एक तद भगवत वेदा ने मैं आपसे जानना चाहता हूं डालवे ने कहा किसे कहा सिलक शालावत से कहा जो पहले प्रश्न कर रहे थे उनसे ये बोला विद्यो शालावत ने कहा ठीक है मेरे से जान चाहूंगा इस बात को स्वर्ग की प्रतिष्ठा के है मैं बताऊंगा कहा तो कहते हैं अमुष्य लोग से क्या गति है प्रश्न किया वो जो स्वर्ग अमुष्य माने वो स्वर्ग दो उसकी क्या गति है आश्रय क्या है ये पूछा स्वर्ग के आश्रय क्या है तो कहा अयम लोक है की होगा यह लोक है यहां होम यज्ञ आदि दान तप आदि करते हैं तो वहां देवताओं को मिलता है या कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलता वहां क्योंकि स्वर्ग की स्थिति यहां से चलती है यहां यज्ञ दान तप यज्ञ आदि होता है तो वहां की व्यवस्था बनती है नहीं तो वहां व्यवस्था बिगड़ जाएगी तो स्वर्ग की प्रतिष्ठा ये लोग है तो अयम लोक से कागत अमुष लोग से कागत पूछा तो था अयम लोग योगा शिलकशालावर्तन का श्लोक है उसकी प्रतिष्ठा और अष्ट लोग पूछा फिर फिर ये श्लोक की गति क्या है मैं आश्रय क्या है पूछा तब तो शिलक शालावर्ते जाते हैं न प्रतिष्ठान लोगों का मच रहे जो सबका प्रतिष्ठा बना हुआ आश्रय बना हुआ लोग का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए यह सबके प्रतिष्ठा है स्वर्ग की प्रतिष्ठा है ऐसा कहा प्रतिष्ठा लोकम प्रतिष्ठान लोकम न अति नए प्रतिष्ठा लोक जो ये है इसके अतिक्रमण नगर है न करे इसका क्यों प्रतिष्ठाम वयम लोकम श्याम लोक अभिशम स्थापया तो प्रतिष्ठा लोक है इस लोक में हम शाम को स्थापना करते हैं हम जो शाम के के हैं तो इसी लोक में स्थापना करते हैं हम शाम को प्रतिष्ठा संस्था भी संस्तुति करते प्रतिष्ठा रूप से शाम के हम इस इस्लोक में ऐसा कहा कहते हैं हंत इत्यादि व्या करते जो हंता आदि मंत्र है उसके व्याख्या करते भाषण का एवं भुगतो दाल शीलक के द्वारा ऐसा कहा दाल शीलक ने क्या कहा जो अप्रतिष्ठित शाम को प्रतिष्ठित करने वाला तुम्हारा आज कोई बोल देता अभी सिरस मुर्दा के विपति क्षति थी आज कोई बोलता तुम्हारा सिर गिर जाएगा तो जरूर गिर जाता है ऐसा कहा इस प्रकार कहा गया जो साल दाल में है सिलक के द्वारा कहा गया दालवे ने कहा दालवे ने कहा हम था अनुमति यदि आपकी हो तो हम तो एक तो बेरानी मैं आपसे ही जानना चाहूँ इसको लोट लगा रहे बेरानी उत्तम दूसरे यही तो वचन मैं आपसे जानना चाहता हूं अगर आप अनुमति तो दिए ऐसा कहा यद प्रतिशत तो साम उड़ता जिसमें प्रतिष्ठित है शाम मैं जानना चाहता हूं आपसे ऐसा कहा उड़ता प्रत्युवाचा दालवे के द्वारा कहा गया शालावर्त्य है उन्होंने उत्तर दिया उत्तर दिया कथन किया शालावर्त्यो प्रत्युवाचा शालावत्यो उत्तर दिया प्रतिउत्तर दिया शालावचन क्या लिया विधि दी हो ठीक है मेरे से जान लो उसको की प्रतिष्ठा क्या है मैं बताऊ तब दालभे पूछते हैं क्योंकि स्वर्ग लोक तक तो प्रतिष्ठा करके रखा ही है तब पूछते आगे अमुष्य लोक से क्या गति थी उस लोक की गति क्या आश्रय क्या है स्वर्ग के आश्रय क्या है स्वर्ग का आश्रय क्या है ये सब पूछा तब कहते हैं यदि पृष्ठो डाल इस प्रकार डालभ के द्वारा पूछा गया शाला बतते हुए वो उत्तर देते हैं अयम लोक की आवाज ये लोक है स्वर्ग का आश्रय है क्यों कैसे दो तर्क देते हैं ये लोक आश्रय बनता है सूर्य का आयम ही लोग है ये जो लोग है यागदान होगा वीर अमम लोकम पुष्य थे जिसमें यज्ञ करते हैं दान देते हैं होमादि करते हैं उस लोग की पुष्टि होती है पुष्ट होता तो पुष्य तो थी जिस लोक में जो कुछ करते हैं उसकी पुष्टि होती है यदि कुछ नहीं जैसे उत्तरकाशी आदि क्षेत्र जो है ये सूर्य के समान है और हरिद्वार के निधि है ये पृथ्वी के समान है वहां से आना बंद होगा तो पर जाते हैं यहां जो भी जीवित है नीचे से आता है खाते या कुछ ऐसे स्वर्ग है स्वर्ग की प्रतिष्ठा है यही लोग आए क्यों अयम लोगों ही याददवान होमादि भी यही काम होता है इस लोग में यज्ञ करते हैं लोग दान देते हैं होमादि करते हैं इसके द्वारा ये लोग स्वर्ग के पुष्ट है ये लोग यहां ये कार्य होता है तो स्वर्ग पुष्ट होता है का? और कहा और अतः प्रधानम देवा उपजीवं की ऐसा स्तुति है का? इस इस्लोक में दिया हुआ जो तो दान होता है दिया हुआ जो अभि आदि होते हैं आहुति आदि डाले जाते हैं अतः प्रदान यहाँ से दिया हुआ है से देवा को जीवित जी जी होता है अगर यहाँ बंद कर देंगे तो उनके लिए भूखम पड़ जाए ऐसी अतः प्रधानम यहाँ दिया हुआ जो आहुति आदि है उसके द्वारा देवार हो जी बनती जीते हैं श्रोता है ऐसे श्रुतियां है प्रत्यक्ष भी सर्वभूताम धरणीय प्रति यह प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध करता है सर्वभूताम धारणीय प्रतिष्ठा सारे भूतों का प्रतिष्ठा धारुणी या धरती है सब इसी में आश्रित है ये प्रत्यक्ष है सर्वभूता धारणीय प्रतिष्ठा धरणी मानी पृथ्वी सबको धारण करती है इसमें धारणी बोलते हैं प्रतिष्ठा है शक्ति तो शाम की भी प्रतिष्ठा ये हो जाएगी भी ये कहा अतः शाम लोग आदि होगा प्रतिष्ठा एवं उत्तम इसलिए सबकी प्रतिष्ठा है तो सबके अंतर्गत शाम भी होगा तो उसकी भी प्रतिष्ठा हो जाएगी इसलिए शाम की भी प्रतिष्ठा यही होगा है ऐसा शीलक शालावत्य ने शालावत्य ने कहा अब दाल में पूछते हैं अश्य लोक से कहा गति तो आह शालावत्य फिर दालगर ने पूछा इस इसलोक के क्या आश्रय है क्या आश्रय है इसलोक कहा रहता है, क्या है? कहा तो सावतिक है न प्रतिष्ठान इमित कहा सबके प्रतिष्ठा बना हुआ लोग है इसे अतिक्रमण न करे इसके प्रतिष्ठा न पूछे कोई नाम अहम कष इस्लोक को अधिक्रमण करके शाम को आगे न ले जाए कोई भी ऐसा कहा अतो वयम प्रतिष्ठान लोकम श्याम अभिशंस्ता इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसी जो प्रतिष्ठित लोग हैं इसी में शाम को स्थापना करते हैं शाम का आश्रय इसी को बनाते हैं इस बात प्रतिष्ठा संस्थापम ही प्रतिष्ठा हुए ना प्रतिष्ठा संस्थापन है प्रतिष्ठा हाँ। रूप से संस्तुत है शाम शाम जो है प्रतिष्ठा रूप से संस्तुत है और यही लोग प्रतिष्ठा बन गए न क्यों ये लोग प्रतिष्ठा इसलिए श्याम हम स्तुति करते हैं शाम की क्या इंबई रथंतरम ऐसा ये पृथ्वी स्त्रीलिंग है यम भाई यही रथंतर शाम है कहा है शाम को हम इसी लोक रूप से स्तुति करते हैं इम भाई रथंतर यही धरती जो है रथंतर श्याम है धरती में रथंतर श्याम की दृष्टि करते हैं शाम दृष्टि करते हैं यही है प्रतिष्ठा किस प्रति में ऐसा कहा प्रथम तो अमुष लोकस्योक प्रतिष्ठात्व उस लोग की प्रतिष्ठा ये लोग कैसे स्वर्ग की प्रतिष्ठा धरती कैसे धरती की प्रतिष्ठा स्वर्ग होना चाहिए अधिकारी के स्वर्ग जाने के लिए कार्य करते हैं वहां जाने के लिए क्योंकि तो उसकी प्रतिष्ठा कैसे स्वर्ग जाने के लिए करते हैं क्योंकि तो वहां जाने के बाद खाने पीने के साधन वहाँ ऐसे से जाता है सब साधन यहीं से भेजना भेजते तो खाने पीने में बहुपाली हो जाएगी एक आना चाहेंगे कदम अमृत लोक से ये प्रतिष्ठम तो प्रतिष्ठात्व उस लोक की प्रतिष्ठा ये लोग कैसे या प्रतिष्ठात्म पाठ चाहिए कि प्रतिष्ठात्म कैसे बना होगा या हर्ष हो रहा है त्वे चूत्र से हर्ष रखा है प्रतिष्ठा सब देख आगे त्वप्रत्यय तो लगा है इसलिए हर्ष हुआ है त्वे चूत्र है हर्ष प्रकट में प्रतिष्ठात्वम लिखा है ना तो प्रतिष्ठा हर्ष हुआ त्वे चूत्र लगा हुआ त्वे चत्यय पर हर्ष हो जाता है तुवे तो चल रहा है प्रतिष्ठत्व तुच तो इसे हर्ष हुआ है ज्ञापो संज्ञा छह बहुत सूत्र पूर्व में वहां से आया है अयवलोक इत्यादि कहा अयवलोको ही ये लोग प्रतिष्ठा इसलिए होता है देखो यागदान होगादिविर अमुम लोक पुष्यति ऐसा कर्तव्य यह लोग पुष्ट करता है उस लोक यहां जो एक होता है दान होता है होमादी होता है उसके द्वारा वहां के लोग पोषित होते हैं तो प्रतिष्ठा है आदि शब्द श्राद्धादि संग्राहम याद दान होमादि आदि से क्या ला यहां श्राद्ध करेंगे दुखितरों तो को मिलेगा वहां यह श्राद्ध आदि लिया जाए तत्र एवं तथा एवं श्रुतिम प्रणाली इसलोक प्रतिष्ठा है उसको की इसमें संस्तृति भी प्रमाणित करते हैं क्या कहा अतः प्रदानम देवा उपजीवंती ऐसा यहां दिया हुआ ऐसे देवताओं लोग जीवन धारण करते हैं ऐसा आया ठीक है, है अतः प्रदानम का अर्थ करते अस्मात्दीयानम इस्लोक से दिया गया क्या चरुपूर्णा सादी चरु, चरु है पूर्णासादी है ऐसा अग्नि द्वारा अग्नि द्वारा दिया गया किसके द्वारा जब अग्नि में डालते हैं तो वह मिलता है उनको डाक के थैला जैसा अग्नि डाक के थैले में डाल दिया तो डाक वहां पहुंच जाएगा आपका वैसे अग्नि है किसी के देवता को देना तो अग्नि के ऊपर स्वाहा करके डाल दो तो वहां पहुंच जाएगा डाक का थैला जैसा है अग्नि तो अस्मात्कार प्रदीय मान चरुपूर्णाशादी अग्नि द्वारा वह जीवन देवा कहालोक में दिया गया है जो चरुपूर्णाशादी अग्नि द्वारा दिया गया है उसके द्वारा अग्नि के माध्यम से देवालो देवता लो है। है। है प्रति लो लो है। लोग जीते हैं स्लौकी प्रसिद्धि स्व की संबंधी प्रसिद्धि है तो परम लोकम प्रति प्रतिष्ठा अश्लोक तथापि कथम अयपलोक सामना प्रतिष्ठा क्या लोग मान लेते हैं उस लोक की प्रतिष्ठा ये लोग हो जाए स्वर्ग की प्रतिष्ठा करती फिर भी शाम की प्रतिष्ठा कैसे हो गए ये पृथ्वी ये शंका है वो तो स्वर्ग की प्रतिष्ठा होगी ना शाम की प्रतिष्ठा कैसे शंका ने प्रत्यक्षम इत्यादि कहा प्रत्यक्षम ही सर्वभूतान धर्मी प्रतिष्ठा है प्रत्यक्ष है सभी होने वाले जितने होते हैं सबको भूत कहते हैं भवंती भूतान होने तो वाले हैं उत्पत्तिमान हैं सब भूत हैं तो होने वाले जितने भी हैं सबके ये धर्म प्रतिष्ठा है कहा तो शाम भी सब में से अंतर्गत वो भी आ तो जाएगा उसकी भी प्रतिष्ठा है तो जाएगा ये कहा टीका कहते हैं पृथ्वी सर्वाणी भूतानी प्रति प्रतिष्ठाप्य फलित महा पृथ्वी में सभी भूतों के प्रति प्रतिष्ठा होने पर फलित कहते हैं अतः अतः प्रतिष्ठा तो जब सबके प्रतिष्ठा है तो साम की भी प्रतिष्ठा है सिद्ध हो गया कहा तब को आगे दाल में पूछा आगे अश लोक से क्या गति आलावत्य दाल में ने कहा इस लोक की गति क्या है फिर तो कहा शालावत्य ने कहा क्या कहा प्रतिष्ठापन लोकम अतित्य शाम ये जो सबकी प्रतिष्ठा है ये लोग इसके अतिक्रम करके साम को अंतर न ले जाए कोई तो सामनोपी सर्वांतर भावा hmm. अतः सामनोपी अर्घ लोग प्रतिष्ठापन है जो कहा शाम भी तो सबकी अंतर्भूत है सब में अंतर्भूत है तो सब कार्य प्रतिष्ठा सबकी है तो शाम की भी प्रतिष्ठा है तो हो गया आगे टीका मिल जाता है तथापि प्रतिष्ठानतरम प्रया बाच्यम इतिहासन क्या है फिर भी माने शाम का तो प्रतिष्ठा अलग मानना चाहिए कहना चाहिए आपके द्वारा कहा तो अतो भयम इत्यादि कहा अतो वयम प्रतिष्ठान लोकम शाम और संस्थापन जो प्रतिष्ठा लोग है सबकी प्रति साम को भी वहीं स्थापना करते हैं जो लोग सबकी प्रतिष्ठा है श्याम को भी हम यही स्थापना करते हैं यहां से आगे नहीं बढ़ाते ऐसा सालाव्य कहा स्मात प्रतिष्ठा संस्था भी प्रतिष्ठाप्य संस्कृत प्रतिष्ठा रूप से संस्कृत है शाम जाते हैं यदत ये तोक प्रतिष्ठापन संस्कृतम जिससे कि यह लोक प्रतिष्ठा रूप से संस्कृत है शाम इस लोक में साम प्रतिष्ठा रूप से संस्कृत है तस्मात इदम् साम प्रति एक लोकम प्रता है इसलिए इस शाम के प्रति यही लोक प्रतिष्ठा मानी जाती है प्रतिष्ठा जानी हम ऐसे जानते हैं समझा प्रथम प्रतिष्ठापन पृथ्वी आत्मना पृथ्वी रूप से सांकी संस्कृति का हुई पृथ्वी रूप से इयम वै रथंतरम साम रूप से पृथ्वी का कथन किया पृथ्वी दृष्टि से साम की कहा इयम बने पृथ्वी रथम तरसा कथ साय वै रथंतरम ऐसा कहा ये जो पृथ्वी हैथंतर शब्द वाच्य शाम विशेष तो रथंतर शाम शब्द का वाच्य शाम विशेष होता है यह पृथ्वी रथंतर को पृथ्वी रूप से संस्तुत किया है उदगित शाम तो अविशेष उदगित ओंकार है शाम ही है वो भी शाम अविशेष होने से पृथ्वीत्म जब शाम पृथ्वी रूप हो गया तो उदगित भी वही शाम से अभिन्न है इसलिए वो भी पृथ्वी रूप हो जाएगा संभाव्य थे, थे अच्छा इम्बई इत्यादि इत, में में क्या प्रसिद्ध पृथ्वी इंबई का प्रसिद्धि ये प्रसिद्ध पृथ्वी यानी रथंतर है कर्मिका माने रथंतर शाम दृष्टि से पृथ्वी दृष्टि से रथंतर साम की स्थिति की आगे मंत्र है <laughs> तम प्रवाहो जैवली अंत वैकि व्य सायतिष्यतीसो वेदी उच वत्य वत्य प्रवाहो जैबलिवाच ते शालाव्य सायर्ूयापतिष्योदातेतवत वेदन खंडन हो गया जब शिलक के भी खंडन कर गए शीलक ने तो खंडन किया था दल बता दल बेटा अब शिलक पृथ्वी को बना रहे हैं प्रतिष्ठा उसको प्रवाह जयबली खंडन करता है क्षत्रिय है वो कहता है तम शालावत्य शिलक को कहा प्रवाह जयबली प्रवाहन जयबली ने कहा अंतवी किलते शालावते शालावत्य तुम्हारा शाम अंत वहां शील अंतवान है क्यों यश तो यह प्रजा कोई व्यक्ति इस काल में बोल दे तो माने अनित्य नित्य शाम को अनित्य बनाने वाले जो तुम हो अप्रतिष्ठान को प्रतिष्ठित कराने वाले हो ऐसे बोले क्या बोले बुरदाते भी प्रतिष्ठती थी तुम्हारा सिर गिर जाएगा ऐसे कोई बोल दे तो बुरदातेपते तुम्हारा सिर गिर जाता कोई बोल देता तो सालावत्य ने कहा हंता हम भगवत वेदांत फिर मैं आपसे जानना चाहता हूं सालाबत् ने प्रवाहन जय जी से कहा मैं आपसे जानना चाहता हूं इस बात को कहा प्रवाह ने कहा विद्युत ठीक है फिर से समझो शाम की प्रतिष्ठा क्या है इस लोग नहीं है, और आगे जाना है ऐसा बोला हाँ ऐसे में कहते तम एक तम उत्तम अंतम इस प्रकार जो सालाब्य बोल रहे थे साला को हाँ मैंने प्रवाह सिद्ध है प्रवाह जयबलिगाचर प्रवाहन जयबली ने कहा अंत बदबी कालावत्य हे शालावत्य तुम्हारा साम अंत वाला है साम इत्यादि पहली गई सही है तथा सालावत्या तब शालावत्य ने कहा मैं आपसे जानना चाहता हूँ फिर अंत अहम एक भगवत वेदानी थी मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बात को तब प्रवाह जयविले का विद्युत होगा ठीक है समझो मेरे से ऐसा कहा कहना कहते हंताह अनंतम साम इत्य हंताह अनम अनंताम को मैं जानना चाहता हूं आपसे ये अंत वाला साम है तो अनंत साम क्या है तो अनंत साम को जानना चाहता हूं ऐसा साला बचेंगे तो प्रवाह हम विद्युत हो बात ठीक है मेरे से जान लो ऐसा कहाष्य में कहते हैं इतरो अनुज्ञाता शालावर् के द्वारा जो अनुज्ञा मिला हुआ है अनुमति प्राप्त है किसको प्रवाह हो? तो प्रवाह प्रवाहन के द्वारा अनुमति प्राप्त जो शालावती है अनुज्ञा प्राप्त है शालावती जानो पूछो कहा तब पूछते हैं वो अस् लोक गतिथि आकाश ग्योवाच सर्वाणी हवा इन भूतानी आकाशाद समुत्प्य आकाशो अभ्युद्यायम अस्क आकाशवाच सर्वा हवाइमा भूता आकाशाद समुत्प्यस्त असोक क्या गति शे पुछा प्रवाह गति क्या है आश्रय क्या है आकाश तो आकाश आकाश मन ब्रह्म परमात्मा ब्रह्मा इसी का, इसी मंत्र का विचार आकाशस्तलिंग प्रथमध्या आकाश शब्द भूताकाश में प्रयोग होता ही है और हृदयाकाश के लिए प्रयोग होता है ब्रह्म के लिए प्रयोग होता है यहां ब्रह्म प्रयोग है आकाश शब्द इसी मंत्र का विचार है वह आकाश स्थलिंगा तो शादी बनता है माने इस श्लोक की गति क्या है कहा तो परमात्मा है आकाश है आकाश में परमात्मा सीधा आकाश जिसको बोलते हैं परमात्मा है यदि होगा ऐसा कहा प्रवाह जाए लेकिन क्यों तथा सर्वाणी हमें इमानी भूतानी आकाशक तो संदेश सारे प्राणी जितने भी हैं उसी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं आकाश से उत्पन्न होते हैं सृष्टि के आदिकाल में परमात्मा ही होता है उत्पन्न होते हैं आकाशम प्रत्यक्ष मंति प्रलय अवस्था में उसी आकाश में लीन हो जाते हैं परमात्मा में लीन हो जाते हैं आकाशो ही एवं येभ्य ज्याया ये सबसे श्रेष्ठ है प्रशस् है आकाश आकाश पर एवं परम आश्रय सत्ता आश्रय आकाश माने परमात्मा है ब्रह्म है तो सत्या के भी गति परमात्मा है ये कहना है परम आश्रय वही है ये कहना है भाष्य में लोक से कहा गति रहती है जब शालावत्य ने पूछा इस इस्लोक की गति मैंने आश्रय क्या है पूछा तो प्रवाह जैवीर कहते हैं आकाश है जो प्रवाह आकाश है आकाश शब्द इस मंत्र में भूत आकाश नहीं लेना और उधर आकाश नहीं लेना हृदय आकाश नहीं लेना तो पेट के आकाश को भी आकाश कहते हैं खोखलापना आकाश होता है उधर आकाश और हृदय आकाश हृदय के भीतर जो खोखलापना वो भी आकाश क्या लेना आकाश आकाश है परमात्मा को लेना है क्यों आकाश रूपयी नाम रूपये निर्वहिता है साथ यदंतरा जिसके ये दोनों जिसके पेट में पड़े हैं नाम रूप सारा संसार दो भाग में विभक्त है नाम और रूप प्रत्येक के अपने एक आकृति और प्रत्येक का एक अपना नाम नाम और आकृति यही तो है संसार का स्वरोपर क्या है आकाश जो ये दोनों का धारण करने वाला है कहा यह भूत आकाश सबको कर, नहीं करेगा पन्ने को करने पर ये अपना नाम रूप तो धारण नहीं करेगा ना माने भूताकाश जो होगा अन्य को धारण भले कर ले के, तो अपने आप को धारण करेगा वो भी तो नाम रूप का अंतर्गत है उसका भी नाम है आकाश भूताकाश का आकृति उसकी अपनी है अपने को धारण नहीं कर सकता तो आकाश हो गई नाम रूपयो निर्वहिता ऐसा आ जाए आकाश ही नाम रूप का निर्वहन करने वाला बहन करने वाला धारण करने वाला है क्यों ते यदंतरा ये दोनों नाम रूप ते नाम रूपे यदंतरा जिसके पेड़ पर पड़े भीतर पड़े वो कौन आकाश ब्रह्म परमात्मा आकाश है इसलिए आकाश शब्द परमात्मा में प्रयोग होता है ये कहा आकाश परा, परा आत्मा क्यों? केवल भई नाम भई नाम ते निर्वहिता ऐसा आया है इसलिए तस्य ही कर्म सर्वभूत उत्पाद करता हूं वो परमात्मा के रूपी आकाश का कर्म है क्या कर्म है उसका सारे भूतों को उत्पन्न करना कर्म है वो आकाश का ऐसा कर्म है सारे भूत उत्पन्न करता है सृष्टिकाल तस्य ही कर्म उस परमात्मा स्वरूप जो आकाश है उस आकाश का कर्म क्या है तो कहा सर्वभूत उत्पाद सारे भूतों को उत्पादक है वो सृष्टिकाल तस्मिन एवं ही भूत प्रलय और लय भी उसी में होता है यही परमात्मा में लय होना है प्रलय का आज तत्तेज वस्त्रता उसने तेज की सृष्टि यही शांत में आएगा आगे ष्ट अध्याय उसने तेज की सृष्टि की, की या त्रिवृत्ति कर्म की चर्चा है यह और ये तो सृष्टि प्रक्रिया बताई तब तेज अश्ली और प्रलय बताया गया तेज और परिश्रांत बताया जब मरने वाला व्यक्ति मरलासन्न व्यक्ति होगा अश्य प्रयटो बा मनस मनसी संपत्ति दे माने इंद्रिया पहले मन में एकत्रित हो जाते है और प्राणे। मन प्राण है मन प्राण में और प्राण तेजस में तेज में और तेज परस्याम देवता है प्रलय का पर देवता में लेन होना है तो पहले क्या उत्पन्न हुआ था तेज और प्रलय में तेज का लय कहाँ बताया परमात्मा, परमात्मा से तेज की उत्पत्ति बताई इस बताएंगे और परमात्मा में ही लय बताएंगे तेज का उत्पत्ति प्रलय दोनों भूतों का वही दिखाया एक कहा तत्तेजो सृष्टि प्रक्रिया और प्रलय प्रक्रिया ये तेज देवता है्रियमाण से मन संप्यते मन प्राणे प्राण तेजसी तेज पर प्रलय काल प्रलय अवस्था तेज तेज की सृष्टि पहले थी अंतिम में तेज है वो तेज की प्रलय का देखा है परमात्मा परश्याम देवता तो सभी भूतों का उत्पत्ति लय उसी में है इसलिए आकाश शब्द का अर्थ परमात्मा है भूता आकाश में लेना है इस मंत्र का आकाश तेजो है तेज पर श्रम बक्षती आगे कहेंगे इसे छांदोगी बताएंगे ठीक है सर्वाणी है इमानी भूतानी थावर जंगमा आकाशादिवस उत्पत्त्यंते तेजो अब अन्ना सारे के सारे प्राणी जितने भी हैं जड़ चेतन जितने भी हैं थावर जंगम जो भी संसार में है सब के साथ थावर जंगम आदि जितने भी पड़े हैं चर अचर जितने भी हैं आकाश है कि सब आकाश से ही उत्पन्न होता है, आकाश माने परमात्मा क्योंकि सारे के सारे में आकाश स्वयं आकाश से उत्पन्न नहीं होगा जो भूत आकाश अन्य को उत्पत्ति मान भी लिया तो स्वयं की तो उत्पत्ति नहीं होगी ना स्वयं से इसे परमात्मा है परमात्मा से है उत्पन्न है समुद्र तेजो करो यहाँ की प्रक्रिया है तेज अब अन्न माने तेज जल पृथ्वी इस रूप से उत्पन्न होना है सबके सामर्थ्य और आकाशम प्रत्यक्ष में अंति है और अंत्य में भी सबके सब, सब अस्त हो जाते हैं आकाश में ही परमात्मा में अस्त होते हैं सारे विलय वही होते हैं प्रलय काल है किसमें प्रलय काल है तेज उसी रूप से विपरीत क्रम से जिस रूप से पैदा हुए थे उसे विपरीत क्रम से पहले पृथ्वी लय होगा जल में जल करुणा। तेज और, तेज बाई। बाई। का लय होगा तेज में तेज का लय वायु में वायु का लय आकाश में आकाश का परमात्मा परमात्मा सृष्टि क्रम से विपरीत क्रम से लय होता है उसी के विपरीत क्रम से लय होता है इसमार्त आकाश एवं एव्यो सर्वेभ्यो भूतेभ्य सर्वश्रेष्ठ आकाश है आकाश मानी परमात्मा महत्दर सबसे महान है वो अतः सर्वेश भूता परम अयम परायण इसलिए सभी भूतों का परम गति है वो परायण है अयम मानी गति जैसे नदियों की आयन होता है समुद्र गति है ऐसे यहाँ पराया प्रतिष्ठा परायण शब्द कहते प्रतिष्ठा त्रीसों की काल इस तीनों काल उत्पत्ति स्थिति लय तीन काल मानी भूत अपने उपादान कारण को छोड़ करके न उत्पत्ति काल में बाहर जा सकते हैं न स्थिति काल में न लय काल में कहीं नहीं जा सकते उत्पन्न भी उसी में होना है रहना भी उसी में मर भी उसी में है घर पैदा होता है मिट्टी में रहता भी है मिट्टी में और मरेगा मिट्टी में कहां कौन से होता है घर का मिट्टी में तो, सारे भूत उसी में उत्पन्न होते, होते हैं उसी में स्थित होते हैं उसी में लाये होते हैं इसलिए पारायण है ये कहा <kuh> आकाश शब्द भूताकाश विषयत्व व्यावर्त परमात्म विषयत्व वाक्य से सुषा कहा आकाश शब्द जो है ना यहाँ अशलोक का गति तो आकाश है जो होगा आकाश का आकाश शब्द भूताकाश की व्यावृत्ति करेगी भूताकाश को विषय नहीं करेगा इस मंत्र का आकाश क्या वर्ग परमात्मा विषय कौन परमात्मा को विषय करता है आकाश शब्द क्यों वाक्यशेषा दर्शक वाक्यशेष वाक्यशि क्या है सर्वाणी हवा इवा भूतानी वाक्यशेष इसी मंत्र में ऊपर देखने पर भूताकाश संभव नहीं है सारे होना संभव नहीं क्योंकि तो सभी भूत में भूताकाश भी है तो वो तो पैदा नहीं होगा ना उससे उसको भी पैदा करने वाला जो आकाश परमात्मा है ये कहा वाक्यशेष के द्वारा दिखाते हैं ये कहा आकाश इतच परमात्मा इत्यादि कहा था आकाश शब्द से परमात्मा लेना पर आत्मा आकाश नाम रूपे नाम रूपे निर्वहिता इत्यादि श्री है कहा वाक्यशेष है परस आत्मा सर्वभूत उत्पादक पर मर्यादा वेदांत की मर्यादा है सभी भूतों के उत्पन्न करने वाला तो परमात्मा ठीक है ये तो वायु मान्य भूतानी जाए थे जीवन थी यंत मतिया जैसा कहा है कई पेड़ परिसर में ऐसा आया है तो वेदांत की मर्यादा यही है परस्य आत्मा जो परमात्मा है वह सर्वभूत उत्पादक सारे भूतों का उत्पादक वही है ये कर्म कर्म परमात्मा में है ये वेदांत की मर्यादा है सारे वेदांत यही बोलते हैं सारे भूत का उत्पादन कौन करता है परमात्मा बनता है वेदांत यही बोलते हैं वेदांत की मर्यादा है तब आकाशे स्रोतम यहाँ भूत उत्पादक होते इस मंत्र में कहा सुनाई पड़ा आकाश क्यों सर्वाणी हवा इमानी भूता आकाशा आकाशाप आकाश में सुनाई पड़ रहा है सर्वभूत उत्पादकत्व और वेदांत की मर्यादा सभी भूतों का उत्पादकत्व कहा है परमात्मा में है और यह तो आकाश में दिख पर रहा सर्मा है इस मंत्र में तो आकाश मानी परमात्मा किसी तो होता है परस्य आत्मा ना सर्वभूत उत उत्पादकत्व कर्म परमात्मा की कर्म है सर्वभूत उत्पादकत्व उत्पादन करना यह वेदांत मर्यादा है वेदांत की स्थिति तो तभी वो जो कर्म है यहां आकाश इस मंत्र में आकाश में सुनाई पड़ रहा है सर्वानि हवा इमानी भूतानि नहीं आकाश ऐसा सुनाई पड़ रहा है इसलिए तथा परमात्मा एवं आकाश शब्द यहाँ आकाश शब्द करते परमात्मा ही है तस् कर्म सर्वभूत उत्पन्न करते हैं उसका कर्म क्या है सभी भूतों को उत्पन्न करना किंच कि परस में भूता राम लय और लय भी उसी परमात्मा में होगा अंतिम काल में ऐसा लय आकाश है आकाशे लय भी कहा सुनाई पड़ा है आकाश में आकाशम प्रति अष्टम एमपी ऐसा मंत्र में है यहां तो लय भी आकाश में सुनाई पड़ रहा है और वेदांत की मर्यादा है सर्व भूतों का प्रलय कहाँ होता है परमात्मा में तो इससे भी सिद्ध होता आकाश शब्द परमात्मा है तस्मात पर आत्मा आकाश है परमात्मा आकाशंग परमात्मा ही तस्मिव इत्यादि कहा मंत्रेब ही भूत प्रदय और भी कहते हैं सर्व उत्पादकत्म पर कर्म इतर मानव है वेदांत की मर्यादा है सभी का उत्पन्न करने वाला परमात्मा इसमें प्रमाण देते हैं क्या प्रमाण तत्तेज जो अस्थिति जो छांदी हिसाब है चैत्र के हिसाब से होगा तस्माद, तस्माद आत्मा आकाश संभूता आकाशाद वायु यहां भी आकाशवायु उत्पन्न के बाद में तेज शीर्षितियां यह अर्थ करना होगा सृष्टि कर्म उसी का है परमात्मा तथ्य जो अश्रिता आएगा पर, आगे परस आगे ठीक है परस में लयो भूता में उतरता है परमात्मा भी भूतों का लयो होता है इसलिए तो प्रमाण देते हैं मान माने प्रमाण क्या प्रमाण है तेज परश्याम देवतायाम अश्चा प्रयट ब्रियमाण से मान मनसी संपत्ते मन प्राणे प्राण तेजसी तेज परश्याम देवतायाम यही शांत जमा है पर आत्मना सर्वोत्दको कर्म ठीक है परमात्मा में सभी भूतों का कर्म हो मान लेते हैं तथा किम आयातम आकाश।, आकाश में क्या आया वो तो परमात्मा का कर्म होगा तो कहा सर्वाणी हवाई मानी इत्यादि कहा सर्वाणी हवाई मानी भूता जंगमाने आकाशाद आकाशे उत्पन्न होते कहा और सर्वभूत उत्पन्न होना परमात्मा में है एक अंदते हैं कथम अयम क्रमों लब्ध्य ऐसा क्रम कैसे जाना जाता है तो कहा अविशेष रही तथा सर्वोत्पत्ति आशंका समान सबकी उत्पत्ति समान रूप से होना है क्रम कैसे आया तत्जो अस्थिरता फिर तेज के बाद में जल जल के बाद में तद आपो अस्थिरता फिर अन्नम अस्थिरता इत्यादि कैसे हो क्रम तो कहा सामर्थ्य सामर्थ्य शक्ति आए, सामर आए, आएगी पहले कारण होगा उसके बाद कार्य होगा आएगा आत्मना सकाश आत्मना आकाश संभूत तैतरे में ऐसा वाक्य आया तस्माद आत्मना आकाश संभूत सबसे पहले आकाश होगा भूताकाश तत्तेज स्त्री जता फिर आकाश भाव वहां यहाँ आया छाने का तत्तेज स्त्री जता इत्यादि सूची बल आगत आकाश है और यहाँ तेज है इत्यादि सूची बल है पहले कारण की सृजि बताई भाग्य कार्य की सृष्टि बताई आगे तथा कथम आकाशे सर्वभूतल है फिर भी आकाश में सारे प्राणी का लय कैसे होगा परमात्मा ने कहा आकाशम प्रति अस्तम्दी प्रलय काले तेरह विपरीत क्रम ने कहा जिस क्रम से उत्पन्न होते उसे विपरीत क्रम से लय होता है ब्रह्मसूत्र में कहा है विपरीणु तो क्रमो अतः उपपद्यते च ऐसा ब्रह्मसूत्र है द्वितीय अध्याय में जिस क्रम से उत्पत्ति है उल्टे रूप से विलय होगा उत्पत्ति काल में आकाश से जाते-जाते कहते अंतिम पृथ्वी और पहले पृथ्वी का लय लय काल में फिर जल का फिर तेज का फिर वायु का फिर आकाश का ये फिर ब्रह्मसूत्र में कहा विपरीत क्रम हो अतःपे जा जिस क्रम से पृष्टि हुई उसे विपरीत क्रम से लय होता है यह क्रम इसलिए बन जाता है कहा है? विपरीत इत्यादि कहा था विपरीत क्रम ही कहा आगे आकाश से परमात्म हेतु इस मंत्र का आकाश अंदर परमात्मा है इसमें अन्य हेतु भी देते हैं यस्मा कहास्मत आकाश ये सर्वेभ्य भूत यह सभी भूतों से श्रेष्ठ है आकाश महत्तर है अब तो सर्वेशा भूता नाम परम परम इसलिए सभी भूतों का परायण है प्रतिष्ठा है त्रिषि कालेश उत्पत्ति स्थिति का आलम स्थित ला प्रतिष्ठा परायणमें त्र लिंगम परायणत्मी में ही है ये कहा अतः परमात् अत सर्वेश कहा परमायनमनम परायणम इत्यादि सामय होते हैं सर्वं प्राणुश्रोत्रमतोंद्रि चर्वा ब्रह्मशन महमिरा ब्रह्मोदिरा कर्णमस्तरा